आइए हम अवलोकन करें आचार्य स्वामी विवेकानंद कोलंबो से कश्मीर तक की भारतीय जनता को क्या संदेश दे गए सर्वप्रथम तो हमें जान लेना होगा कि परिप्रेक्ष्य की भिन्नता के फलस्वरूप पूर्व और पश्चिम में उनकी वाणी दो विभिन्न रूपों में व्यक्त होने पर भी मूलतः एक ही थी जिस प्रकार स्वामी जी का भारतीय कार्य धर्मविहीन सेवा मात्र नहीं है उसी प्रकार पश्चिम का प्रचार भी कर्मविहीन साधन मात्र नहीं है स्थान काल और पात्र के अनुसार उन्होंने दोनों ही सभ्यताओं को अपने आदर्श के अनुरूप चलाना चाहा और दोनों के बीच सम्मानजनक आदान प्रदान भी कराना चाहा उनके मतानुसार अन्य राष्ट्रों के पास से हमें थोड़ा भौतिक विज्ञान सीखना होगा संगठन और संचालन की विधि और विविध शक्तियों को नियोजित रूप से कार्य में लगा कम प्रयास से अधिकाधिक फल प्राप्त करने का उपाय जानना होगा किंतु प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना एक अलग आदर्श है हमारी मातृभूमि के राष्ट्रीय जीवन की मूल भित्ति धर्म और एकमात्र धर्म ही है वही हमारे राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड है इस भित्ति को अचल अटल रखना होगा अतः दूसरों से कुछ सीखते समय कहीं उनका पूरा पूरा अनुकरण कर अपनी स्वाधीनता को न खो बैठना जड़वादी पाश्चात्य समाज भी यदि दीर्घ होना चाहता है तो उसे उस आध्यात्मिक आधार का को स्वीकार कर लेना होगा यदि पाश्चात्य सभ्यता आध्यात्मिक नीव पर आधारित न हो तो आगामी ५० वर्षों में ही वह समूल नष्ट हो जाएगी धर्म का अर्थ आचार मात्र नहीं है क्योंकि धर्म का आंतरिक तत्व अपरिवर्तनीय होने पर भी बाह्य रूप परिवर्तनशील है आचार समूह भीतरी अनुभूति की बाह्य अभिव्यक्तियाँ मात्र है भावरहित आचार उन्नति में सहायक नहीं होता अपितु राष्ट्र के अधह पतन का कारण होता है हमारी जाति प्रथा तथा अन्य नियम आपात दृष्टि से धर्म से संबद्ध बतीत होने पर भी वास्तव में ऐसा नहीं है समग्र हिंदू जाति की रक्षा के लिए इन नियमों की आवश्यकता हुई थी जब इस आत्मरक्षा अच्छा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी तो वे अपने आप ही उठ जाएंगे सामान्यतः क्रम विकास के इस प्राकृतिक नियम के अनुसार ही सुधार होता रहता है और सुधारक को यही नियम मानकर चलना भी चाहिए अन्यथा सामयिक उत्तेजना अथवा दूसरों की नकल कर कुछ करने से परिणाम उल्टा ही होता है सामाजिक बीमारियाँ बाहर के प्रयास से दूर न होंगी मन के ऊपर कार्य करने का प्रयास करना होगा इसी कारण विवेकानंद अपना परिचय आमूल सुधारक के रूप में दिया करते थे उनके मतानुसार सुधार का सर्वोत्कृष्ट माध्यम शिक्षा है ऐसी कोई सामाजिक व्याधि नहीं है जो शिक्षा के द्वारा दूर न की जा सके परंतु हां वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन आवश्यक है धर्म को न्यू बनाकर जो शिक्षा मानव की अंतर की सर्वांगीण अभिव्यक्ति में सहायक हो वही वास्तविक शिक्षा है जल्दबाजी में सामाजिक परिवर्तन लाने के विरोधी होते हुए भी उनका ध्यान इस ओर गया था कि दीर्घकाल तक पराधीनता के फल स्वरूप युग की आवश्यकता के अनुरूप नित्य नवीन विचार सृष्टि की प्राचीन व्यवस्था निष्क्रिय हो चुकी है और सामाजिक जीवन में काफ़ी कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है अतः उसे दूर करने के लिए कितने ही क्षेत्रों में हमें तुरंत प्रयत्न करना होगा वर्तमान काल में नारी जाति की दशा बड़ी ही सोचनी है विवेकानंद ने कहा था कि नारी जाति का अभ्युदय हुए बिना भारत के कल्याण की संभावना नहीं है जैसे एक पंख से पक्षी का उड़ना संभव नहीं है पर साथ ही उन्होंने यह भी स्मरण करा दिया हे भारत मत भूलना कि तुम्हारी नारी जाति का आदर्श सीता सावित्री दमयंती है सतित्व और मातृत्व का आदर्श अविकृत रखकर कर नारी जाति को जगाना होगा फिर इस जागरण में नर नारी के बीच कोई उलंघ अलंघ्य व्यवधान को भी स्वीकृति नहीं मिली इस देश में पुरुष नारी के बीच इतना भेदभाव क्यों किया गया है यह समझना कठिन है वेदांत शास्त्र में तो एक ही चित्त सत्ता को सर्वभूतों में विराजित कहा गया है परंतु विवेकानंद ने यह भी बतला दिया कि नारियों के वास्तविक कल्याण साधन में नारिया ही सक्षम है पुरुष इसमें दूर से सहायता कर सकते हैं परंतु वे कदापि उनकी स्वाधीनता में हस्तक्षेप न करें जनसाधारण की उन्नति हुए बिना राष्ट्रीय उन्नति असंभव है अथा तथा कथित निम्न वर्गों का सर्वांगीण उत्थान आवश्यक है क्योंकि इन्होंने हजारों वर्षों तक अत्याचार सहा है चुपचाप सहा है और इससे उन्हें प्राप्त हुई है अपूर्व सहिष्णुता सनातन दुख भोग किया और इससे मिली है अटल जीवनी शक्ति ये मुट्ठी भर लोग सत्तू खाकर दुनिया को लड़ दे सकते हैं और आधी रोटी पाने पर इनका तेज तीनों रोकों में न अटकेगा इनमें रक्तबीज का प्राण है और इन्होंने पाया है अद्भुत सजाचार बल जो त्रैलोक्य में और कहीं नहीं है इतनी शांति इतनी प्रीति इतना स्नेह इतना मुख्य परिश्रम और कर्म के समय ऐसा सिंह विक्रम वह सामने खड़ा है तुम्हारा उत्तराधिकारी भावी भारत नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से भड़ भूजे के भाड़ के, के निकट से निकल पड़े कारखाने से हाट से बाजार से निकल पड़े जंगल झाड़ी पर्वत पहाड़ से परंतु इन अकिनों के उत्थान आंदोलन से भारत की सनातन संस्कृति कहीं न हो जाए। हमारा उद्देश्य होगा प्राचीन संस्कृति को के स्तर पर न उतार कर प्रत्येक शूद्र को ब्राह्मणत्व में उन्नीत करना सतयुग में एकमात्र ब्राह्मण जाति ही थी श्री रामकृष्ण के आगमन से पुनः उसी सत्युग का सूत्रपात हुआ है जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन से सतयुग आ गया है अब सब भेदभाव उठ गए आचंडाल प्रेम के अधिकारी होंगे नारी पुरुष का भेद धनी निर्धन का भेद पंडित मूर्ख का भेद ब्राह्मण चांडाल का भेद वे सब दूर कर गए वे विवाद भंजक हैं हिंदू मुसलमान ईसाई हिंदू इत्यादि सब भेद चला गया जाति भेद ने वर्तमान युग में जो रूप धारण किया है वह किसी समय अपरिहार्य होते हुए भी और उसके मूल में पर्याप्त सत्य निहित होने पर भी आधुनिक काल में उनकी मूल बुनियाद को अटूट रखते हुए उसकी बाह्य अभिव्यक्ति में परिवर्तन करना आवश्यक है समाज में धर्म के नाम पर अत्याचार की जो तांडव लीला चल रही है उसकी निंदा करते हुए स्वामी जी ने कहा भाई धर्म क्या अब भारत में रह भी गया है ज्ञान मार्ग योग मार्ग सब चले गए अब रह गया है एकमात्र छुआछूत मार्ग मुझे मत छुओ मुझे मत छुओ दुनिया अपवित्र है और मैं पवित्र हूँ सहज ब्रह्म ज्ञान हे भगवान अब ब्रह्म ज्ञान न तो हृदय कंदर में है और न गोलोक में सर्व भूतों में भी नहीं है अब वह भात की हंडी में है इन सब अयुक्ति संगत और पाश्विक व्यवस्थाओं को दूर कर उन्होंने अन्य समाजों में प्रचलित समानता और भाईचारे का उपदेश दिया हमारी मातृभूमि के लिए हिंदू और इस्लाम इन दो महान मतों का समन्वय वेदांतिक मस्तिष्क और इस्लामी शरीर यही एकमात्र आशा है हमारा देश इस्लामी देह और वेदांतिक हृदय के इस दोहरे आदर्श का विकास कर कल्याण पथ में अग्रसर हो भारत की आम जनता धार्मिक होते हुए भी, भी निर्धनता की चोट से कर्म शक्तिहीन हो गई है विशेषकर दीर्घकालीन दासता के फलस्वरूप उसके जीवन में सात्विकता के छत वेश ने प्रायः घोर तामसिकता ही घर कर बैठी है अतः इस देश में सच्चे धर्म के प्रचार की अत्यंत आवश्यकता होते हुए भी पहले रजोगुण जगाना आवश्यक है जो धर्म गरीबों का दुख दूर नहीं करता मनुष्य को देवता नहीं बनाता वह भी फला धर्म है खाली पेट धर्म नहीं होता पहले कुर्म देवता का पूजन अत्यावश्यक है अतः उस अन्य की व्यवस्था करने के लिए ही मैं लोगों को रजुणी होने का उपदेश दिया करता हूँ पहले अन्य संस्थान करने का उपदेश दो फिर भागवत पढ़कर सुनाना युग की आवश्यकता के अनुसार विवेकानंद ने नरनारायण की पूजा के लिए हम लोगों का आह्वान किया है सर्वप्रथम विराट की पूजा तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनकी पूजा सेवा नहीं उनकी पूजा करनी होगी सेवा शब्द से मेरा अभिप्राय ठीक ठीक व्यक्त नहीं होता पूजा शब्द से ही वह भाव ठीक प्रकट होता है इस नद नारायण की पूजा द्वारा चित्त शुद्धि होने पर ही हृदय में उच्चतर आध्यात्मिक भावों का स्मरण होना संभव है